मीठा दलिया एक वक्त का किस्सा है एक छोटे से कस्बे में दो बहनें रहती थीं उनके नाम थे जेन और एला जेन बड़ी वाली थी और बहुत होशियार थी पर उसे अपने दानिशबंदी पर बहुत गरुर भी था वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझती थी और वो शहर के हर शख्स की नुकताची करती थी छोटी वाली एला बहुत ही पर हालांकि वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी पर वो बहुत ही जल्दी भूल जाती थी। दोनों ही बहनों ने कभी भी अपने तरीकों को सुधारने की परवाह नहीं की इसी वजह से उनमें हमेशा खलिश रहती। अब जेन और एला बहुत ही गुरबत में जीती थीं। वो तकरीबन हमेशा हर रात भूखी सोती और वो खुद को खुशकिस्मत सम आ, मुझे कितनी भूख लगी है मैंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और अब भी कुछ खाने को नहीं है अगर मैं शहर के लिए बाहर जाऊं तो मैं अपनी भूख को भूल जाऊंगी तो वो बाहर जंगल में निकल गई शहर करने के लिए उसके पास एक पानी के सुराही के सिवाय कुछ नहीं था वो चलती गई चलती गई और ज और मुझे प्यास भी लगी है मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए पर जैसे ही वो पानी पीने वाली थी एक बूढ़ी औरत उसके सामने नुमाया हुई वो एक लंबा लबादा पहने हुई थी और इतनी डरावनी लग रही थी कि एला भागने ही वाली थी मेरी बच्ची क्या तुम मुझे मेहरबानी करके कुछ पानी दोगे मुझे मुझे बहुत प्यास लगी है और मैंने दो दिन से पानी नहीं पिया मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी औरत बुरी तरह खांस रही थी, हालांकि वो बहुत डरावनी लग रही थी। ऐला को उस पर तरस आ गया और उसका नरम दिल पिघल गया। बेशक ये लीजिए, जितना चाहे पी लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए का� बहुत-बहुत शुक्रिया आसीza मैं तुम्हारी रहम दिली के लिए तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। बिजली कौन और बौरी औरत ने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जादूगरनी में बदल दिया। एला बहुत हैरतज़दा हो गई जो ने देखा था। बाहा! अब मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मुराद है और मै और कैसे उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। hmm, तो ये बात है। ठीक है, जब तुम घर जाओगी, तो तुम अपनी नीस पर एक देखची रखी पाओगी। ये एक तिलस्मी देखची है। तिलस्मी? हाँ, एक तिलस्मी देखची। उसके आगे तुम्हें गाना पड़ेगा। पकाओ छोटी देखची, पकाओ, और वो जितना मीठा दलि� और जब तुम्हारा खाना हो जाए और तुम मुतमाइन हो जाओ तो कहो रुको छोटी देखची रुको और वो पकाना बंद कर देगी इतनी करिश्माई है मैं फौरन घर वापस जाऊंगी रुको तुम्हारी जाने से पहले तुम्हें एक आखरी बात बतानी होगी इस तिलस्मी देखची को हमेशा रखने के लिए तुम्हें इसके काबिल होना होगा अ फिर से भूखे रहने लगोगी ये बात याद रखना वरना तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी मैं याद रखूँगी और शुक्रिया रहमत दिल मोहतरमा मैं ऐसे वक्त घर जाऊँगी अच्छे से खाओ मेरी प्यारी एला <laughs> रुको तुम्हें मेरा नाम कैसे बता पर जादूगरनी गायब हो गई थी और कहीं नजर नहीं आ रही थी एला भी घर वापस आई और उसने उस देगची को अपनी मेज पर रखा पाया बिल्कुल वैसे ही जैसे जादूगर ने बताया था जेन उसके नजदीक खड़ी थी और उसे तिरछी नजर से देख रही थी एला क्या ये देगची तुम घर लाई हो हाँ मैं लाई हूँ क्या मैं बाकमाल नहीं हूँ बाकमाल कमाल तो तब होगा जब तुम कोई � मेरी बेचारी बहन क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है मैं जानती हूं कि हमारे पेट सिकुड़ रहे हैं पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा सिकुड़ने लगा है मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगी एला ने डिकजी की तरफ देखा और कहा पकाओ छोटी डिकजी पकाओ जैसे ही इला ने अपना कलमा खत्म किया डिकजी उबलने लगी और गर्म गरम दलिया उफन कर बाहर आने लगा जीन हैरान रह गई और एला ने शुकर देखा, एक ही पल में दलिया पक गया था, और उसकी महक पूरे घर में भर गई थी, और इसने उन दोनों लड़कियों में पहले से भी ज्यादा भूख जगा दी। तो ने उसे चखा और बेशक कि सबसे उम्दा दलिया था, जो आज तक उन्हें खाया था, और इस तरह वो जी भरकर खाती रहीं और फिर कभी भी भूख मुझे जाने से पहले जेन को पकाना खत्म करने वाला कलमा बताना होगा। अब पर अलफाज क्या थे? ये क्या है? तुम मुझे इस तरह क्यों भूल रही हो? यार कुछ अहम था जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। कुछ अहम? <laughs> कौन सी अहम बात तुम मुझे बता सकती हो? तुम बहुत कम ज़र्फ हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं � मैं नहीं भोली, मैं जा रही हूँ। पर जब वो गई, तो उसे वो कलमा याद आ गया। ओह, मुझे याद आया। फिर अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह वो अच्छे तरह से खा चुकी है। मुझे यकीन है उसे भूख नहीं लगेगी। पर कुछ देर बाद जेन को भूख लगने लगी। हम्म, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो लजीज � वो देखजी के पास गई और खुश होकर अपनी हाथ से ताली बजाई। खुशी-खुशी वो कलमा पढ़ा। पकाओ छोटी देखजी पकाओ। और अगले ही पल वो देखजी गरमा-गरम दलिया बनाने लगी जो जीन को बहुत पसंद था। उसने इसे ललचाकर सुंघा और एक मर्तबा जब वो पक गया तो उसने सारा खा लिया। आह! इतना लजीज़ वाह! अब मेरा कि वो कलमा क्या था आ, ओ पकाना बंद करो देखची पर वो सही अलफाज नहीं थे ऐला ने जीन को कभी वो कलमा नहीं बताया था जिससे वो देखची पकाना बंद करती ओ नहीं मैं क्या करूं बहुत हो गया अब और दलिया नहीं बंद करो अहमक दलिये की देखची चाहे वो कुछ भी कहती देखची उपहंती रही और ज़्यादा मीठा गरमा गर्म कुछ देर बाद एला घर वापस आई। मुझे यकीन है कुछ बुरा नहीं होगा। आखिर क्या नुकसान हो सकता है कदना से कलमे को भूलने पर? हम्म, वो क्या है जो दरवाजे के नीचे से निकल रहा है? और मुझे दलिये की महक आ रही है। एला खिड़की से देखने के लिए गई और क्या नजारा देखा उसने? पूरा घर भर गया � चिप जेन का तभी उसने बेचारी जेन को एक मेज पर बैठे देखा जो आहिस्ता-आहिस्ता कर्म उफंते दलिये में डूब रही थी आह ओ मैं क्या करूं एला घर क्यों नहीं आ रही जेन जेन मैं यहां हूँ, क्या हुआ एला ओ, मेरी प्यारी बहन मेहरबानी करके तिलस्मी कलमा पढ़ो और इस डरावनी देखची को रोको چھوڑی دیکجی رک جاؤ तिलस्मी آخر کار تلسمی دیکجی نے اپھننا بند کیا اس سے دلیا نکلنا بند ہوا جین की सांस نے راحت کی سانس لی شکرہ خدا کا ہو گیا پت پورا گھر है मुझे بن گیا ہے مجھے मैं کرنا آج صبح میں تمہیں کلمہ بتانا मेरी गलती یہ سب میری غلطی ہے है خطا میری بھی ہے مجھے پوچھنا چاہیے تھا कह آج جو تم کہہ رہی था اسے سننا چاہیے تھا میں گرور زدہ ہو کر تم سے हम क्या करें जेन? हमारा घर दलिये से भर गया है और इसे साफ करने में कई दिन लग जाएंगे। जेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस शहर में इतने गरीब लोग रहते हैं, क्यों ना हम कुछ दलिया उन्हें खाने के लिए बांटते? हाँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा सब लोग, तुम सबको देने के लिए हमारे पास लजीज दलिया है। मुझे यकीन है आप सबको वो सब बहुत अच्छा लगेगा। अपने प्याले और चम्मच ले आओ और खाने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी लोग आ गए आँखों में चमक लिए। जेन जब अंदर ही थी, उसने प्याले भरे और एला ने सभी को बाहर परोसा। उन्होंने पुरजोश हम तुम दोनों के बहुत इंसान मंद हैं। जल्दी ही घर खाली हो गया था। अब कहीं भी कोई दलिया नहीं था। जेन खिड़की से चढ़कर बाहर आई थी। अब वो उसके साथ खड़ी हुई थी। सब लोगों के खुशी चेहरे और तमक्ती मुस्कान देखकर एला और जेन को बहुत खुशी हुई। एला, सच बहुत अच्छा लगता है दूस जानती हूँ है ना हमारे पास सचमुच इतने दिनों तक ढेर सारा दलिया खाने के लिए था पर हमने इसे बिल्कुल भी बांटकर नहीं खाया चलो गरीबों और जरूरतमंदों के साथ ये दलिया बांटकर खाएं चलो हर दिन उन्हें खिलाएं ताकि वो फिर कभी भूखे ना रहें तो हर दिन जीन और ऐला बाहर सड़कों पर निकल जब तक कि एक दिन एक बूढ़ा बिखारी उनके पास नहीं आया, वो फटे कपड़े पहने हुए था, और एला और जीन ने उसकी तरफ देखा जब वो उनके पास आया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझ पर रहम करोगे और मुझे वो देखची दोगे जो ये दलिया बनाती है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे छोटे पोते-पोतिया� अगर वो देखची ले जाता है, तो हम फिर से भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने जी भरकर खा लिया है, और बच्चों के लिए और भी से ज़्यादा बदतर होगा, अगर उन्होंने बिल्कुल कुछ भी ना खाया। तब जेन बूढ़े बिखारी की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। जनाब, आप ये देखची ले जा सकते हैं और � تم دونوں سے بہت متاثر ہوئی تم نے دوسروں کا خیال کرنا سیکھ لیا ہے اپنے سے پہلے تم نے اس شہر کے غریب اور بھوکے لوگوں کی بھی مدد کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دلی کی دیکچی رکھ سکتی ہو تم دونوں اس کے قابل ہو آہ میٹا میٹھا دلیہ ہر روز اس کے بعد بھی ایلا اور جین نے ہر دن غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا جاری رکھا وہ لوگوں کے چہرے پر خوشی کی مسکان دیکھ کر بہت خوش ہوتی بدلے میں اس نے انہیں بہت مطمئن کر دیا تھا